शिवानंद स्मृति संग्रह ब्रह्मज्ञ महापुरुष महाराज की स्मृति स्वामी पूर्णात्मानंद जो महात्मा भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचर अंतरंग पार्षद हैं स्वामी विवेकानंद प्रदत्त महापुरुष जिनके महिम सम्मान का नाम है उन परम पूज्यपात स्वामी शिवानंद जी महाराज के संबंध में कोई बात कहने का साहस करना मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए वाचालता या मात्र ही होगी मानो यह यचेष्टा गंधर्वराज की भाषा में पृथ परिणति चेतः क्लेशवश्यम क्वचेद को क्वच तव गुण सीमोल्लंघनी शाश्वत शास्व सिद्धि चकित ममदी म्यतिरादघात वरद चरणजोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम से महिमना स्त्रोत्र हे वरद क्लेशों के द्वारा क्लिष्ट कहाँ मेरी यह सीमित बुद्धि और कहाँ तुम्हारी असीम घूममयी नित्य विभूति अर्थात इन दोनों में महान अंतर है ऐसी भावना से भयभीत मुझसे केवल भक्ति ही ने भय रहित करके तुम्हारे चरण युगल में स्तुति पुष्पोपहार अर्पित कराया है 1921 सौ ईस्वी की शरद ऋतु एक दिन तीसरे पहर में और वरानगर अनाथ आश्रम के तत्कालीन परिचालक ब्रह्मचारी सत्य महाराज श्री श्री महापुरुष के दर्शन लाभ के लिए कलकत्ते के कुटी घाट से नौका द्वारा उस पार गए किनारे पर पहुंचकर हम दोनों भैरूर मठ के पुराने दक्षिण फाटक के मठ के आंगन में पहुंचे और पुराने ठाकुर मंदिर में प्रणाम किया इतने में देखा कि महापुरुष महाराज गंगा के किनारे वाले बरामदे की बड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं हम दोनों ने उन्हें प्रणाम किया सत्य महाराज से उन्होंने आश्रम का कुशल मंगल पूछा सत्य महाराज ने मेरा परिचय देते हुए कहा एक साधु होने के लिए आया है सत्य महाराज स्वामी शारदानंद जी ने मेरे पास वरा अनाथ आश्रम में इसे भेजा है सुनते महापुरुष जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं महापुरुष महाराज की आनंदमय मूर्ति देख अत्यंत मुग्ध हो गया उन्होंने मुझसे कहा सत्य जब जैसा कहे उसी के अनुसार काम करना उस समय उनका दिव्य कांति युक्त शरीर अवस्था के कारण कुछ सामने झुक जाने पर भी बलिष्ठ और सुगढ़ित था तथा उनका सुंदर मुखमंडल मानो ब्रह्म ज्योति से उद्भाषित था साथ ही उनकी अपूर्व स्मृति शक्ति भी थी तदनंतर हम लोग रोज प्रातः काल देखा करते थे कि साधु ब्रह्मचारियों के सामने श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी के संबंध में बात करते हुए वे एकदम तन्मय हो जाते थे उनके श्रीमुख से उन मधुर वाणियों को सुनने के लिए कलकत्ते से नृपेंद्र साहू आदि कुछ भक्त रोज सत्संग के लिए आया करते थे उनकी बात सुनते समय श्रोताओं को समय का ज्ञान नहीं रहता था कभी कभी श्री ठाकुर के कच्चे भंडार के भंडारी बसंत महाराज नीचे से पुकार कर कहते थे आठ बज गए भोग की तरकारी नहीं कर, काटी जा रही है कामकाज बंद हो गया है महापुरुष महाराज बेलूर मठ में अपने कमरे के भीतर रहते थे किंतु कहाँ क्या हो रहा है यह सुनकर यथा योग्य प्रबंध कर देते थे 1921 सौ ईस्वी नवम्बर या दिसंबर मास में जब स्वामी अभेदानंद जी महाराज अमेरिका से भारत लौटे तब महापुरुष जिस कमरे में रहते थे उस कमरे को अभेदानंद महाराज को देकर स्वयं तो नीचे के मंजिले में अतिथि निवास के पूर्व की ओर के कमरे में रहने लगे उस समय उस स्थान में कोई संदास या पानी का नल नहीं था अनेक असुविधाओं के होते हुए भी महापुरुष महाराज वहीं रहने लगे उस समय उधर का भाव इतना निरव और शांत था कि दर्शनार्थी उनके कमरे के बरामदे में चुपचाप बैठे रहते थे हम लोग भी उनके बरामदे में बहुत ही सावधानी के साथ जाते थे जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो 1922 सौ ईस्वी के अप्रैल माह में पूज्यपात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का चरांत होने पर महापुरुष महाराज प्रेसिडेंट हुए अब मानो वे एकदम दूसरे ही व्यक्ति हो गए उनके प्रेम पूर्ण बर्ताव से सब लोग आशा, आनंदित होते थे वे श्री श्री ठाकुर की प्रसादी वस्तुओं को छोड़कर अन्य कोई चीज नहीं खाते थे एक दिन महापुरुष महाराज के लिए किसी भक्त ने कुछ मिठाई स्वामी विजयानंद के हाथ में भेजी महापुरुष महाराज की मेज पर उन्होंने मिठाई को रखकर उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने मिठाई भेजी थी सुनते ही उन्होंने कहा तुम तो जानते ही हो कि मैं प्रसादी चीजों को छोड़कर अन्य कोई चीज ग्रहण नहीं करता जिस पर भी उसे ठाकुर भंडार में न देखकर यहाँ कैसे लाए वे सभी चीज़ों को श्री ठाकुर के सामने निवेदित करके प्रसाद ही खाते थे एक बार रंगुन या क्वालामपुर से एक पेटी में मैंगोस्टीन नामक फल आए खोलकर देखा गया कि प्राय सभी खराब हो गए हैं ऊपर से सुनकर महापुरुष महाराज ने नीचे आकर कहा इनमें से कुछ अच्छे अच्छे देखकर कर श्री ठाकुर को दो चाहे तो वे ग्रहण कर लेंगे वे अंतर्यामी है भक्त ने बहुत ही आग्रह से इन्हें भेजा है क्या तुम लोग ठाकुर को न देकर ही इन्हें फेंक दोगे ऐसा न कर उन्हें दिखाओ इच्छा हो तो वे ग्रहण कर लेंगे एक दूसरे दिन की बात याद आती है कालिका नंद स्वामी की बड़ी बहन अनेक प्रकार की मिठाइयां अपने हाथ से तैयार करके श्री श्री ठाकुर के लिए लाई हैं जब वे लोग ऊपर ठाकुर दर्शन के लिए गए तब महापुरुष महाराज नीचे उतर आए और मुझसे पूछा क्या भंडार में कुछ मिठाई है मैंने कहा जी नहीं सुनकर उन्होंने कालिकानंद स्वामी की बहन की इलाई हुई मिठाई में से कुछ लेकर भंडार के भीतर श्री श्री ठाकुर के चित्र के सामने उनका निवेदन करते हुए कहा इसमें से उन लोगों को प्रसाद देना भक्तों के प्रति उनकी ऐसी ही करुणा थी श्री श्री महापुरुष जी की एक शुभ जन्म तिथि में हम लोग प्रतिदिन की तरह उन्हें प्रणाम करने गए उस दिन वे नए वस्त्र पहनकर बैठे थे लोग उन्हें प्रणाम कर चले जाने लगे बीच बीच में वे दो एक व्यक्ति ने उससे एक दो कुशल प्रश्न भी पूछा मैंने उनसे प्रार्थना की महाराज आशीर्वाद दीजिए जिससे श्री ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़े उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर कहा हाँ उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है ही तभी तो उनके पास आए हो वही गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम च्रुहित प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीज है उन्हें इस ढंग से यदि कोई सब कुछ सौंप कर पड़ा रहे तो वे उसे अवश्य देखेंगे इससे तुम्हारा कल्याण होता होगा वे जानते हैं वे अंतर्यामी हैं वे हमारे अत्यंत अपने हैं उनसे बिना मांगे ही वे जिसकी आवश्यकता है उसे देकर भक्तों का कल्याण करते हैं मैं निश्चित जानता हूं कि जब जिसकी आवश्यकता होती है सब कुछ वही देते हैं तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है वे हैं इस पर विश्वास रखो एक दूसरे दिन की घटना है मठ की गायों को देखरेख करने वाले एक ब्रह्मचारी और भंडारी दोनों में झगड़ा हुआ उसके बाद जब एक ने महापुरुष महाराज के पास जाकर झगड़े की बात बताई और कहा महाराज मैं यहाँ नहीं रहूँगा तब महापुरुष महाराज ने भी शांत भाव से कहा अच्छी बात जब तुम्हें यहाँ रहने की इच्छा नहीं है तो नहीं रहना किंतु तुम से कह रखता हूँ यहाँ से कोई तुम्हें बुला लाने के लिए नहीं गया था तुम ठाकुर से प्यार करते हो मुझ पर भी श्रद्धा रखते हो इसीलिए तो ठाकुर के आश्रम में आए हो कौन क्या कहता है उसे सुनकर ही यदि श्री ठाकुर के आश्रय से तथा हमारे संग से चले जाना चाहो तो जाओ किंतु जाओगे कहाँ झगड़ा फसाद कहाँ नहीं है यदि सभी अपने अपने चरखे में तेल डाले तो सभी चरखों में तेल पड़ जाता है तब किसी चरखे से आवाज नहीं निकलती महापुरुष महाराज का ऐसा उपदेश सुनकर तथा स्वतंत्रता देने पर भी वे दोनों बैलून भट में हिरा गए महापुरुष जी ने एक दिन कहा देखो तुम लोग किस उद्देश्य से कौन सी बात कहते हो और क्या करते हो उसे मैं जानता हूँ तुम में से किसका मनोभाव कैसा है उसे भी मैं समझ सकता हूँ जिस पर भी बहुत कुछ छिपा कर ही कहना पड़ता है जिससे तुम्हारा कल्याण हो उसी तरह की बात मैं कहता हूँ बहुत दिनों तक महापुरुष महाराज का सत्संग करने का सौभाग्य होने पर भी उन प्रत्यक्ष देवता को मैं उन दिनों समझ नहीं सका था अब कितने दिन बीतते जाते हैं उतने ही भागवत की बात याद आती है चंद्रमा के उज्जवल प्रतिबिंब के साथ मछलियां खेलती रहती हैं और समझती हैं कि चंद्रमा भी उन्हीं की तरह एक व्यक्ति है मेरी अवस्था भी ठीक उसी तरह की थी अब जब कभी गीता पढ़ता हूँ तभी अनुभव करता हूँ कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रव्य के जिन लक्षणों का उपदेश दिया था या गुणातीत पुरुष के जो लक्षण बताए थे महापुरुष महाराज के जीवन में वे सभी लक्षण प्रकट थे श्री श्री ठाकुर के ऊपर उनका अटल और अचल विश्वास देखकर हम लोग मुग्ध हुए हैं और श्री श्री ठाकुर की भक्ति करना नाम सीखा है शास्त्र में लिखा है जितम सर्वम जिते रते हम लोगों ने देखा है कि महापुरुष महाराज को बहुत उत्तम खाद्य देने पर भी उसका बहुत थोड़ा सा ही अंश लेकर वे प्रशंसा कर कहते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा वे बहुत ही स्वल्पाहारी थे उनके लिए जो अलग से रसा पकाया जाता था उसका नाम स्वामी शारदानंद जी ने परिहास के साथ दिया था महापुरुष का रसा क्योंकि उसमें थोड़े नमक और अदरक के रथ के सिवाय और कोई मसाला नहीं दिया जाता था किंतु वे उस रसे को बहुत ही चाव से पीते थे जो चीज़ बहुत उत्तम होती थी उसका वे बहुत ही अल्प परिमाण ग्रहण करते थे उनका जीवन देखकर हम लोगों ने जीवा संयम सीखा है मुझे वे बहुत ही प्यार करते थे उदाहरण के रूप से बता सकता हूँ एक बार स्वामी सत प्रकाशानंद हरीश महाराज ने मुझे ढाका के श्री राम मठ का कर्मी बनाकर बेलूर मठ से ले जाने के लिए उस समय के सेक्रेटरी स्वामी शुद्धानंद जी महाराज से कहकर तय कर लिया था ढाका रवाना होने के दिन प्रातः काल स्वामी शुद्धानंद जी ने जब यह बात महापुरुष को बताई तो उन्होंने एक ही बात में कह दिया नहीं शुद्ध को ढाका नहीं भेजा जा, जाएगा अन्य किसी को भेजो उनके पवित्र संग से अपने को विचित न हुआ जानकर मैं भी बहुत आनंदित हुआ वे जैसे गंभीर प्रकृति के थे वैसे ही हृदय खोलकर कर वार्तालाप भी करते थे उनके उपदेश में कोई संदेह नहीं रहता था उनका वह प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा उनकी स्मृति की कोई उपमा नहीं हो सकती उनकी वह स्मृति हमारे भविष्य जीवन को परिचालित करे यह उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कहाँ श्री राम देव के अंतरंग पार्षद शिवतुल्यस्वामी शिवानंदी और कहाँ मेरे जैसे असमर्थ व्यक्ति की लेखनी द्वारा लिखित अयोग्य स्मृति कथा सुविख्या गुणातीतों महापुरुष निर्चित सर्वपूज्यो महामुनि शिवानंदाते नमः